गीता तत्वचितन युद्धाय उत्तिष्ठ इकतीसवा प्रवचन गीता अध्याय दो श्लोक बत्तीस से सैती यदृक्षपन्नम स्वर्गद्वार सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभंते युद्ध हे पार्थ अपने आप प्राप्त खुले स्वर्गद्वार की तरह इस प्रकार के धर्मयुद्ध को भाग्यमान लोग ही प्राप्त करते हैं स्वधर्म तथा धर्म का समाजन पिछली चर्चाओं में हमने स्वधर्म के स्वरूप पर विचार किया और यह दिखाने का प्रयास किया कि महाभारत का युद्ध पांडवों के लिए धर्म था भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इन्हीं दो दृष्टियों से युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं कि वह अर्जुन के लिए स्वधर्म है और साथ ही धर्म भी स्वधर्म कहकर वे अर्जुन को कर्तव्य कर्म करने की विधेयत्मक प्रेरणा देते हैं तथा धर्म का विश्लेषण दे उस उसे युद्ध से होने वाले पाप के निवारण का आश्वासन देते हैं जो क्रिया धर्म है उससे किसी पाप की उत्पत्ति नहीं हो सकती स्वधर्म पालन एक ऐसा उपाय है जो उसमें आने वाले आनुषंगिक दोषों को पचा जाता है वैसे तो जीवन में ऐसी कोई क्रिया नहीं है जिसमें कुछ न कुछ दोष न हो पर यदि वह क्रिया स्वधर्म पालन के अंतर्गत आती है तो उसके दोषों का परिहार स्वधर्म के सम्यक पालन द्वारा अपने आप हो जाता है भगवान कृष्ण गीता में ही अन्यत्र कहते हैं सहजम कर्म कौनतेय सदोषम अपनी न त्यजेत सर्वरंभा दोषेण धूमे नाग्नि रिवावृता हे दोष युक्त होने पर भी सधर्मोचित विहित कर्म को नहीं त्यागना चाहिए क्योंकि ध्रए से अग्नि के सदृश समस्त कर्म किसी न किसी दोष से आवृत्त है धर्मयुद्ध खुला स्वर्ग द्वार क्यों अर्जुन क्षत्रिय है अतः उसका स्वाभाविक कर्म सहज कर्म स्वभाव नियत कर्म स्वधर्म युद्ध है फिर यह युद्ध उस पर थोपा गया है अतः वह धर्म है ऐसा धर्म युद्ध जो बिना बुलाए प्राप्त होता है खुले हुए स्वर्ग द्वार के समान है बड़े भाग्यवान और सुखी क्षत्रियों को ही इस प्रकार का धर्म युद्ध प्राप्त हुआ करता है भगवान कृष्ण इस दुर्लभता की ओर अर्जुन का ध्यान आकर्षित कर उसे युद्ध में नियुक्त होने की प्रेरणा देते हैं महाभारत के शांति पर्व में भी हमें इसी आशय का एक श्लोक प्राप्त होता है द्वामौ पुरुषौलो के सूर्यमंडल भेदिन परिभ्राड योगयुक्त रड़े चाभिमुखोत दो प्रकार के पुरुष इस श्लोक में सूर्यमंडल को भेद कर ऊपर जाते हैं एक योगयुक्त सर्वत्यागी सन्यासी और दूसरा युद्ध में सामने लड़ते हुए मारा जाने वाला वीर यहाँ पर सूर्यमंडल को भेद ऊपर उठना क्रम मुक्ति प्रदर्शित करता है अर्थात ऐसे धर्मयुद्ध में प्राण का त्याग करने वाला योद्धा स्वर्ग में जाता है और वहीं से पुनः ऊपर उठकर आवागमन के चक्कर से छुटकारा पा लेता है वह फिर से संसार में लौटकर नहीं आता इसी दृष्टि से भगवान इस धर्मयुद्ध को खुला स्वर्गदार कहकर पुकारते हैं